वेताल पच्चीसी चौथी कहानी भोगवती नाम की एक नगरी थी उसमें राजा रूपसेन राज्य करता था उसके पास चिंतामणि नाम का एक तोता था एक दिन राजा ने उससे पूछा हमारा विवाह किसके साथ होगा तोते ने कहा मगर देश के राजा की बेटी चंद्राबती के साथ होगा राजा ने ज्योतिषी को बुलाकर पूछा तो उसने भी यही कहा, उधर मगध देश की राजकन्या के पास एक मैना थी। उसका नाम था मदन मंजरी। एक दिन राजकन्या ने उससे पूछा कि मेरा विवाह किससे होगा? तो उसने कह दिया कि भोगवती नगर के राजा रूपसेन के साथ। इसके बाद दोनों का विवाह हो गया। रानी के साथ उसकी मैना भी आ गई। राजा रानी ने तोता मैना का प्यार करक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 इलापुर नगर में महाधन नाम का एक सेठ रहता था। बहुत दिनों के बाद उसके एक लड़का पैदा हुआ। सेठ ने उसका बड़ी अच्छी तरह से लालन पालन किया। पर लड़का बड़ा होकर जुआ खेलने लगा। इस बीच सेठ मर गया। लड़के ने अपना सारा धन जुए में खो दिया। जब पास में कुछ न बचा, तो वो नगर छोड़कर चंद Heim-Gupth naam ka eik saahukar rehatta ta. pita ka perichai diya aur ki mein jahaj lekar souda garii kernei Maal biecha, dhan kamaya, lekin luotte mei samudr mei aisa naya, ki jahas ڈوب ormeja aur mein jaisetä se bachkar yahaan aigia. Usseetkei eik ladki tii ratnavati. Seetkei badehi khuši hui ki ghar bäithe itna acha ladka Antme ettin, vahein se bida hui. Seitnein bhoit saa dhan diya. Rastetmein eikä jangal padella ta. Vahean akar loppiinen istrii se kaha, ''Yahaa bhoit ja rää. Tum apne ghehenne utar kar meri kumar mei baan do. Loppiinen aisa hii kiya. Iskei bada loppiinen kaaharon lagi. Eik musafir ud Jengelmein ronin ki auas sunkar voha aaya. Usse kuen se nikal kar uske ghar pahuncha diya. Shtrii nne ghar ja kar maabaap se keha diya ki raastet mei choro ne hemare gheni chhin liye اور daasi ko mar kar mujhe kuen me dhakil kar bhaag gaya. ne usse ڈhanndas bhandhaya اور kaha ki tu chinta mat Tera swami jivit hooga اور kisi din aajayega. Udhar voh ladka zewer lelkar shahir pahuncha. Usse to joe ki lit padi thi hi. Vohsaare gheni joe me hara gya. उसकी बुरी हालत हुई, तो वो बहाना बनाकर कि उसके लड़का हुआ है, फिर अपनी ससुराल चला, वहाँ पहुँचते ही सबसे पहले उसकी स्त्री मिली, वो बड़ी खुश हुई, उसने पति से कहा आप कोई चिंता ना करें, मैंने यहाँ आकर दूसरी ही बात कही है, जो कहा था वो उसने बता दिया, सेठ अपने जमाई से मिलकर बड़े प उसने चुपचाप छुरी से उसे मार डाला और उसके गहने लेकर चम्पत हो गया। मैना बोली महाराज यह सब मैंने अपनी आँखों से देखा है। ऐसा पापी होता है आदमी। राजा ने तोते से कहा अब तुम बताओ कि स्त्रीबुरी क्यों होती है? इस पर तोते ने एक दूसरी कहानी सुनाई। कंचनपुर में सागरदत्त नाम का एक सेठ रह एक और नगर था श्री विजयपुर उसमें सोमदत्त नाम का एक सेठ रहता था उसके एक लड़की थी वो श्रीदत्त को ब्याही थी ब्याह के बाद श्रीदत्त व्यापार करने परदेश चला गया बारह बरस हो गए और वो ना आया तो जय व्याकुल होने लगी एक दिन वो अपनी अतारी पर खड़ी थी कि उसे एक आदमी दिखाई दिया उसने उसे अपनी सखी के घर बुलवा लिया। रात होते ही वो सखी के घर चली जाती और वहां रात भर रहकर दिन निकलने से पहले ही लौट आती। इस तरह बहुत दिन बीत गए। इस बीच एक दिन उसका पति प्रदेश से लौटा। स्त्री बड़ी दुखी हुई कि अब वो क्या करे? आदमी थका था। जैसे ही उसकी आंख लगी कि स्त्री � वो देखने लगा कि स्त्री जाती कहां है। धीरे-धीरे वो सहेली के मकान पर पहुँची। चोर भी पीछे पीछे चला गया। सहयोग से आदमी को सांप ने काट लिया था और वो मरा पड़ा था। स्त्री ने समझा कि वो सो रहा है। वहीं आंगन में पेपल का पेड़ था जिस पर एक पिशाच बैठा ये लीला देख रहा था। उसने उस आदमी के शरी उस आदमी की देह से निकलकर पेड़ पर जा बैठा स्त्री रोती हुई अपनी सहेली के पास गई सहेली ने कहा कि तुम अपने पति के पास जाओ और वहां बैठकर रोने लगो कोई पूछे तो कह देना कि पति ने नाक काट ली है उसने ऐसा ही किया उसका रोना सुनकर लोग इकट्ठे हो गए आदमी जाग उठा उसे सारा हाल मालूम हुआ तो वह दुखी हुआ लड़की के बाप कोतवाल को खबर की वाल उन सब को लेकर राजा के पास किया लड़की की हालत देखकर राजा को बड़ा गसा आया उसने का इस आदमी को सूली पर लड़का दो वह चोर वहां खड़ा था जब उसने देखा कि एक बे आदमी को सूली पर लड़काया जा रहा है तो उसने राजा के सामने जाकर सब हालचाल सच सच दिया मेरी बात विश्वास ना हो तो जाकर देख लीजिए उस आदमी के में की नाक तो बात सच निकली, इतना कहकर तोता बोला, हे hey राजा, स्त्रियां ऐसी होती हैं। राजा ने उसका सिर मुड़वाकर कद्दूकड़ी पर चढ़ाकर नगर में घूमवाया और शहर से बाहर छुड़वा दिया। ये कहानी सुनाकर बेताल बोला, राजा बताओ कि दोनों में ज़्यादा पापी कौन है? राजा ने कहा, स्त्री। बेताल ने पूछ राजा ने कहा मर्द कैसा ही दुष्ट हो उसे धर्म का थोड़ा बहुत विचार रहता ही है स्त्री को नहीं रहता इसलिए वो अधिक पापीन है राजा के इतना कहते ही बेताल फिर पेड़ पर जा लटका राजा लोट कर गया उसे पकड़ कर लाया फिर रास्ते में बेताल ने पांचवी कहानी सुनाई